आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं 90.4 कुमारी आज के शो में हमारे साथ है विशेष तरसिंह कंसल जी जो पंजाब केसरी में अपनी विशेष सेवाएं दे रहे हैं आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं की जैसे फील्ड में रिपोर्टिंग करने की जब बात होती है तो एक आर्मी मैन की तरह काम करना पड़ता है तो वो उनका अनुभव है जो हम अभी सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से तरसिम कंसल जी का बहुत बहुत स्वागत है तरसिम जी मैं जानना चाहूँगा कि फील्ड में रिपोर्टिंग करने के लिए कौन से स्किल्स की ज़रूरत होती है फील्ड में सर रिपोर्टिंग करने के लिए हाई स्किल्स की जरूरत होती है क्योंकि जब भी फील्ड में कोई घटना घटती है कुछ भी होता है तो सबसे पहले प्रशासन से पहले, से पहले एक मीडियाकर्मी वहाँ पहुँचता है जो लोगों के सामने उस घटना को रखता है तभी प्रशासन या कोई भी वहाँ पर परवान कर पाता है आपको पता ही है कि मीडिया मैन के पास अगर मान लो कोई युद्ध की स्थिति है या कोई भी घटना घटित तो उसके पास तो एक कैमरा ही होता है उसके पास कोई हथियार तो है नहीं सामने से गोली हो कुछ हो हर चीज़ की वो मीडिया करनी अपने ऊपर लेकर समाज को उस चीज़ को पूरा दिखाता है कि जहाँ ये घटित होगा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग आ... फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में जाने के बाद हम किस किस तरह से काम करते हैं थोड़ा सा बताइए सर फील्ड में जाने की जैसे समस्याओं को लोगों की समस्याएँ जानने के लिए पहले हमको लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है वहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे पंजाब में तो ख़ास करके अपनी समस्याओं को लेकर भी लोग बोलने को कतराते हैं क्योंकि वहाँ पर पोलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है हर काम जो है पोलिटिकल से जुड़ा हुआ है पोलिटिकल लोगों से जुड़ा हुआ होने के कारण अपनी समस्याएं भी सही ढंग से नहीं वो कर पाते आ, अपने को पर्दे में रखकर कर नहीं, अब ये भूमिका हो गया कि मीडिया पर ही सब कुछ डाल दिया है लोगों ने वो बोलते हैं कि हमको इग्नोर करो हमको मतलब शो होने दो हमारे शहर की हमारे गांव की जिस समस्या है हमको अगर हम आगे आएंगे लोग बोलते हैं तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे तो प्लीज़ अपने तौर पर तो सब कुछ इट मीनस जो भी है सारा कुछ है ये मीडिया के ही बाजू पर है सब कुछ मीडिया के कंधों पर है मीडिया को अपने कामों पर ही लेकर सारा कुछ करना पड़ता है समाज में बड़ी फील्ड में बड़ी समस्याएं हैं अभी कोई भी इतना हमने देखा है कि अभी आपके इधर आए हम पंजाब की ही नहीं गुजरात को एक गुजरात मॉडल कहा जा रहा है बड़ा है हमारे पर हमको घूमने को जो जितना भी थोड़ा एरिया घूमने को मिला तो वहाँ पर हमने देखा कि सड़कों का भी वैसा ही हाल है इधर भी सड़कों का वैसा हाल है कोई अच्छी सड़कें नहीं है टूटी हुई सड़कें मिली हमको गरीबी रेखा से नीचे झोंपड़ों पट्टी में लोग रह रहे हैं तो किस तरह प्रकार के मॉडल की बात की जा रही है मॉडल होता है जैसे पूरी तरह हम स्वस्थ हैं पूरी तरह हम आत्मनिर्भर हैं वो समस्याएं है तो वर्क रहा है कि पानी की समस्या है गांवों में हर हर तरह की सड़कों की आने जाने की समस्याएं हैं सेहत सहूलताएँ है। मेडिकल जो होते हैं वो नहीं है हॉस्पिटल्स नहीं हैं तो ख़ास पंजाब में तो एक बात और अच्छी बात मतलब बुरी बात है बुराई वाली बात कहूँगा मैं कि लोगों में यहाँ के शराब के ठेके हर गाँव में दो दो हैं लेकिन मेडिकल सहूलत के लिए हॉस्पिटल जो है मिनी का अपना कहते हैं डिस्पेंसरीज वो तीन गाँव के बाद चार गाँव के बाद एक है तो सेहत जब हम स्वास्थ्य ही हमारा ठीक नहीं है तो समाज कैसे समाज का ढांचा कैसे सही चलेगा तो हमको फील्ड में जाकर उन बातों को लेकर हम सरकार के सन्मुख हमारे न्यूज़पेपर के जरिए सरकार के आगे रखते हैं उन बातों को एक बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे आपने शराब के बारे में बताया कि अगर इस तरह की बातें हैं तो वहाँ की जनता को जागरूक करना चाहिए ना हमको क्योंकि जनता अगर सपोर्ट करती है तो ही वो चीजें होती हैं अगर जनता नहीं सपोर्ट करेगी तो सर मैंने आपको एक बात बताई कि वहाँ पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा हो गया अगर आपका एक छोटा सा काम है वो भी एक पोलिटिकल व्यक्ति की सिफारिश से होगा तो जो शराब की दुकानें हैं वो गाँव हमारे जैसे संगरूर में थे सत्तर अस्सी गांव या नब्बे गांव ने लिखकर दे दिया एक मता डाल के दे दिया पंचायतों ने कि हमारे गांव में शराब का ठेका नहीं होना चाहिए नहीं। लेकिन उसमें से एक दो मते ही मंजूर किए गए बाकी सब रद्द कर दिया सरकार ने उसके बाद एडिटेशन मतलब संघर्ष किया लोगों ने कट्ठे होकर के हमारे गाँव में शराब का ठेका नहीं तो पुलिस के प्रेशर से वहां पर शराब की दुकान खुलवाई जाती है तो लोग कितने दिन संघर्ष करेंगे ये लोग आजकल महंगाई इतनी है हर कोई व्यक्ति रोजाना तो अपना काम नहीं ना छोड़ सकता एक दिन करेगा दो दिन करेगा तीन दिन करेगा तो जो हम कहते हैं कि लोकतंत्र लोकतंत्र में अगर हम दो दिन भी एजिटेशन करते हैं संघर्ष करते हैं तो सरकार को उसको मानना चाहिए जे नहीं कि उसे थोपा जा रहा है धक्का तो हम धक्के की कहेंगे ना राजनीति धक्के की राजनीति बोल देंगे इसको चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जहाँ पर प्रेशर होता है पॉलिटिकल का तो वहाँ पर भी आ, लोग ना चाहते हुए भी उनके अधीन हो जाते हैं और आ, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद भी मुझे लगता है कि अगर इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति खुद जागरूक हो जाए तो शायद काम बन सकता है क्योंकि लड़ने की ज़रूरत नहीं है इधर मुझे ये लगता है ऐसे मेरा विचार ऐसा हो सकता है कि हम लोग अगर जागरूक हैं भले शराब के दस दुकान खुले हम खरीदे ही नहीं <laughs> तो ये भी हो सकता है इसमें व्यक्ति अगर जागरूक हो जाए वो अपने जीवन को अपने ढंग से जीना सीख ले अच्छी तरह से तो वो कहीं कही ना कहीं काम हो सकता है ऐसा मुझे लगता है तो मुझे लगता है कि ये काम होना चाहिए, <laughs> तो चाहिए क्यूँकी हम लोग अभी बांस को तो बदल एक चीज हमने और देखी है कोई कॉलेज है कॉलेज के नजदीक शराब का ठेक दुकान है ठीक हाँ, है तो जो विद्यार्थी नौजवान है ना जी उनका माइंड है हर प्रॉपर चेंज होता रहता है हुँ, हुँ, हुँ। आ, जैसे मैं कहूँगा जो ब्रह्मक्रमारी आश्रम में जो अभी एजुकेट किया जा रहा है लोगों को ऐसे और भी बहुत धार्मिक संस्थाएं हैं जहाँ पर स्टाफ को शराब हर चीज को मतलब बुराई के तौर पर दिखाया जाता है लेकिन फिर भी हमारी जो नौजवान पीढ़ी है जी इसको ज्यादा एक्सपेक्ट कर हम्म हम्म वो इसको बुराई फिर भी नहीं मानने को तैयार पता नहीं क्यों उनके मन में नहीं जा रहा है हमको विद्यार्थियों को देखा है कि उनके दल, बगल में बैग हैं फिर भी वो शराब की दुकानों पर खड़कर कर बियर ले रहे हैं बियर को एक मेडिसन के तौर पर नहीं एक <laughs> कोल्ड ड्रिंक की तरह पंजाब में कोल्ड ड्रिंक की तरह यूज़ किया जा रहा है गर्मी ज्यादा है तो बियरी लो कोल्ड ड्रिंक नहीं कहेंगे पानी नहीं कहेंगे ठंडा पीना है तो वो कहेंगे बियर पी लो सर जब चीज़ अवेलेबल है ना ज्यादा जैसे आप गुजरात में ड्राई है नहीं तो ठीक है ये तो सरकार और लोगों के बीच का एक कनेक्शन ऐसा है, है जिसमें थोड़ा सरकार को थोड़ा लोगों को अगर हमारी चीज़ कोई फैसिलिटी है तो उसको मिस यूज तो सर होगा चलिए दोनों चीज़ें हैं और जहाँ तक हम लोग बात करेंगे कि इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा काम कर, करने में आसान भी है और वो हो भी सकता है क्योंकि जैसे आपने कहा कि मास्क के ऊपर काम करने जाएंगे तो बड़ी मुश्किल वाली बात है क्योंकि जो ज़्यादा प्रेशर है वही चीज़ें काम में आती हैं वही चीज़ों को देखने को मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और एक बात मैं पूछना चाहूँगा हम लोग जब भी बात करते हैं तो आजकल विज्ञापन का भी जमाना है उसका भी असर मन के ऊपर पड़ता है जिसकी वजह से लोग जो है ज़्यादातर प्रभावित हो जाते हैं तो वो उसके लिए आप उन किस को दोष दे सकते हैं या मीडिया को देंगे या किसी और को देंगे तो सर विज्ञापन के लिए भी मैं कहता हूँ कि जैसे प्रोग्राम में भी एक बात उठी थी, थी तो उसमें जो सरकार की तरफ से आए थे विज्ञापन की उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात की कि टीवी पर बात थी कि एक स्टूडेंट ने सवाल उठाया पहले तो विज्ञापन का कि विज्ञापन में नगेज ज्यादा है हम देख नहीं सकते तो वो बोले कि उसको ना देखो कितनी देर में चैनल चेंज कर लो अखबार में ना देखो तो वहाँ पर एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि उसी पर न्यूज चल रही है अच्छी नीचे में पट्टी में वो नंगेज दिखाया जा रहा है तो हम क्या करें तो बोले कि वो आप 11 बजे के जबात होता है तो 11 बजे के बाद आप टी वी मत देखो रात को देखो अच्छी बात नहीं है सर 11 बजे के बाद बच्चे भी ज़्यादा देखते हैं इसमें सरकार को जैसे फिल्म में हम कहते हैं कि बनाना चाहिए सेंसर बोर्ड हमारे भारत की हम सभ्यता की बात करते हैं सभ्याचार की बात करते हैं जहाँ नंगेज नहीं है जहाँ नंगेज वाली या शराब वाली एडवर्टाइजमेंट हैं उनका सरकार का लगाने का फर्ज बनता है अगर हम अच्छी सभ्यता चाहते हैं हम तो यूरोपियन से भी ज्यादा मतलब पार हो रहे हैं <laughs> यूरोपियन भी इतना नगेज नहीं इतना वो नहीं करते क्योंकि हमारे में क्या है ना हमारे लोगों में एक प्रवृत्ति है वो देखना चाहते हैं जी जी कि कैसे है अगर कोई हमारा क्या है हम फुल कपड़े पहनते हैं वो ज़्यादातर अगर कोई नगेज वाला जहाँ से गुजरेगा तो हम उसको अट्रेक्टिव होंगे कि वो देखो वो गुजारा है ऐसे होगा विदेशों में क्या है जहाँ तक लोग नगेज में रहते हैं नंगे रहते हो वो आप उसको देखते हैं लगते नहीं है कि कल मैं था आज ये वो प्रवृत्ति गलत है हमारा जो सभ्याचार है उसको सरकार को भी चाहिए कि इसमें पाबंदी लगाए नगेज वाली जो एडवर्टाइजमेंट है शराब की जो एडवर्टाइजमेंट है जिससे हमारे समाज को नुकसान होता है, है। नुकसान पहुंचा चीज़ों की पाबंदी जब और चीज़ों पर तो हथियार को भी पाबंदी लगा रखी है सरकार ने लाइसेंस इश्यू होता है कि हम हथियार नहीं रख सकते ये तो नगेज तो सबसे बड़ा हथियार है जो व्यक्ति को अंदरों अंदर मार इससे ही सारी घटनाएं घटती हैं लड़ाई झगड़े शराब और नगेज दोनों चीजें हैं जो सबसे बड़े हथियार हैं हमारे इस सोसाइटी को हमारे समाज को खत्म करने खत्म के लिए तरसिम जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इसके ऊपर मीडिया के ऊपर जो जिस तरह की बातें हो रही हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा आ, काम करना पड़ेगा पाबंदी लगाना पड़ेगा जो चीज़ें समाज में खोखलापन या फिर समाज को ख़त्म कर रहा है उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देके इस तरह की बातें होनी चाहिए जहां पर पाबंदी लगानी चाहिए और जिससे कि हमारे समाज में कुछ बदलाव आ सके और हम लोग थोड़ा सशक्त हो सकें और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि हम लोग इंडिविजुअल भी इसके ऊपर काम करें और सब चीज़ें अगर सभी दूसरे पर उंगली उठा के फायदा नहीं होगा कुछ चीज़ें अपने ऊपर भी अनुशासन अपने आप को लगाना पड़ेगा चलिए आगे बढ़ते हुए बहुत सारी बातें और भी करेंगे तरसिम कंसल जी से केसरी पंजाब से वो जुड़े हुए हैं लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नाइनटी पॉइंट सुनते रहो जा काले का, तेरे मुंह खंड पावा ले जा तू संदे मैं संदेश जावा बागों में फिर झूले पड़ गए पक गया मिठिया ये छोटी सी जिंदगी गई को घर ले जा ओ खाए आई बात तेरी मेरी ली के छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का हो छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का रास्ते पे अखियाँ रास्ता देखें बिछड़ी तो का री मेरी एक जिंदड़ी मस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है तरसम कंसल जी से बात कर रहे हैं जो पंजाब केसरी में अपनी विशेष सेवाएं दे रहे हैं और एज ए आ, पब्लिक आ, प, पब्लिक के साथ इनका ज़्यादा इंटरेक्शन होता है फील्ड रिपोर्टर हैं इसलिए काफ़ी चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं प्रैक्टिकल में जो चीज़ें हमारे साथ हमारे सोसाइटी में होती हैं वो चीज़ें अपने शब्दों में उन्होंने बयाँ किया आइए आगे बढ़ते हुए एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि तरसम जी आप इस फील्ड में कैसे आए किसने आपको प्रेरित किया सर इस फीज में पढ़ाई खत्म होने की पढ़ाई खत्म करके आपको किसने मोटिवेशन किया सर मेरे सर मैंने पढ़ने की मेरे को न्यूज़ पेपर पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक न्यूज़ पेपर पढ़ने के शौक से ही मेरे को रिपोर्टर बनने का शौक हो तो मैंने सबसे पहले अपने को भवानीगढ़ में एक लोकल न्यूज़ पत्र का निकल किया अजाज उससे अपनी शुरुआत की उसके बाद जैसे जैसे मेरे को आ, मौका मिलता था तो मेरे को पंजाब की का ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं पंजाब की स्त्री में अपनी सेवा मैंने अपना पंजाब की स्त्री में, में, में, मेरे, को में तो मेरे को मौका दिया इस काम करने का मेरे मेरे फील्ड को आ, सरकार और लोगों के बीच में करने अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा ये जो फील्ड रिपोर्टिंग करने के समय में संघर्ष वाला जो समय था वो कब और किस लिए आपको वो संघर्ष लग रहा था कौन सा ऐसा इवेंट था जिसके लिए बहुत आप बहुत परेशान रहे और फिर वो काम किए सर हमारे यहाँ संघर्ष वाली बात मैंने बता दिया कि हमारे को जहाँ सड़क हादसे या फील्ड में समस्याओं को लेकर ही हमने ज़्यादा किया हमारे कोई ऐसी परिस्थिति फिलहाल कोई नहीं आई कोई फ्लड जाए हम कह सकते हैं किसी भी तरह का कोई इस तरह का नहीं आया वो तो मैं देखता हम वॉच और देखते हैं किसी को फील्ड में काम करते हुए और पत्रकारों को देखते हैं उस लिए मैंने वो किया तो हमारे तो ज़्यादा जो समस्याएं हैं इस तरह की समस्याएं हैं सड़क रोड रोड एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट्स की ज़्यादा समस्या है, है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएँ है। ज़्यादा हैं वो उनको, उनको लेकर ही ज़्यादा जो शराब के ठेकों की मैं जो शराब के बाद ज़्यादा हैं उनकी ले उनकी समस्या है तो वैसे तो पंजाब में तो क्या है हर बात के लिए हर मुलाजिम को हा आए दिन आप न्यूज़ कोई भी न्यूज़ पेपर उठा के देखे वहाँ कोई भी मुलाजिम है सरकार के जो एम्प्लाईज़ हैं वो जथेबंदी में हैं अपनी मांगों को लेकर ला लो या किसी को लेकर रूटीन में ही संघर्ष करते रहते हैं नहीं, नहीं, लेकिन जो असल बात है वो यही है कि समाज से जुड़ी समस्याएं स्वास्थ्य की रोड एक्सीडेंट की रोड हमारी रोड से ही नहीं है शिक्षा की स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं सरकारी स्कूलों में जो, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं जो ये अध्यापकों की बहुत ज़्यादा कमी है अनुशासन तो है ही नहीं जिस सरकारी स्कूलों में और ना ही ध्यान है सरकार का उसकी तरफ जबकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब प्राइमरी से ही अगर एक जो आप मक्का कहते हैं ना आत्मनिर्भर आपने अंदर की बात एक बच्चे को अगर प्राइमरी से ही सही शिक्षा दी जाए प्राइमरी स्कूल से तो वो बड़ा होकर शायद इसी से सबसे बड़ा समाज में बदलाव आ सकता है एक बच्चे को प्राइमरी में ही सही शिक्षा दी जाए और सरकार दी जाए बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं जानना चाहूंगा कि पंजाब में सबसे अच्छा सिटी जहाँ पर वेल सब कुछ है ऐसा कौन सा सिटी है वेल सिटी तो चंडीगढ़ ही कह सकते हैं जो पंजाब की एक राजधानी है जी जी लेकिन अब वहाँ भी थोड़ी समस्याएं हैं जो पॉपुलेशन बढ़ रही है जो रूल्स हैं वो तोड़ती है लोग तोड़ते हैं थोड़ा ढीलापन ला लोग वो भी अच्छी ही खराब हो जाएगी अगर इसकी तरफ भी ध्यान ना <laughs> न जाए वहाँ पर कानून है अभी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है तो वैसे सबसे वेल्ट सिटी कह सकते हैं वो पंजाब की तो राजधानी है वैसे हाँ जैसे जलंधर हो गया जी बठिंडा की तरफ काफी ध्यान दिया तो है सरकार ने तो वो मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र है थर्मल प्लांट हो गए बिजली होगी मुख्यमंत्री का अपना इलाका है वहाँ पे थोड़ा ध्यान ज्यादा केंद्रित रहता है तो आपके हिसाब से पंजाब में जो है चंडीगढ़ और बठिंडा ये बठिंडा जलंधर ये तो जो है शहरी इलाके हैं शहरी इलाके अच्छे हैं छोटे शहर पुराने शहर हैं उनमें तो वही स्थिति है टाइपन रहने सहने की सुविधाओं तो में भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। जो नई बिल्डिंग्स नई बाहर कॉलोनीज बन रही है उनमें फैसिलिटीज़ा जाद और जैसे यहाँ हमारे राजस्थान में ट्राइबल बेल्ट एरिया है बहुत ही पिछड़ा इलाका है जहाँ पर इवन फोन करने से फोन भी नहीं लगेगा मोबाइल की सुविधा भी वहाँ टावर नहीं है तो ऐसा पंजाब में कोई एरिया है नहीं पंजाब में शायद ऐसा पंजाब इस चीज़ में फॉरवर्ड हो गया हाँ कम्युनिकेशन के टाइप मतलब तौर पर पंजाब सब सबसे आगे निकल रहा है मोबाइल की कोई मोबाइल कंपनीज बढ़िया है इंटरनेट की फैसिलिटी बढ़िया है पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और एक ऐसा अनुभव सुनाइए कि आप अपने जीवन में किस व्यक्ति को आदर्श मानते हैं क्यों और क्यों मानते मैं अपने जीवन में अपने दोस्तों को ही ज्यादा आदर्श मानता हूँ <laughs> जिन्होंने हर कदम पर हर कदम पर और मेरी फैमिली मेंबर्स को भी बट उनसे ज़्यादा सबसे ज्यादा अपने दोस्तों को इन्होंने हर कदम पर मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया और मेरे किसी भी गलत कदम को उन्होंने रोका और अच्छाई को मेरी को ऊपर जब आप आ, कोई भी आप अच्छा काम करते हो उस पर आपको सराहना मिलती है तो ऑटोमेटिकली आपका और बनता है तो मेरे ये दोस्त हैं इन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा उत्साह दिया तभी आज मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया प्रैक्टिकल में जो आपको दोस्तों का सपोर्ट ज़्यादा मिलता है इसलिए उनको आदर्श मानते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आप आने वाले समय में किस तरह से अपने आप को देखना चाहते हैं सर, फील्ड मीडिया करनी <laughs> मैं लोगों की समस्याओं को ऐसे ही सरकार के ध्यान में लेकर अगर मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंसान आई बस तो यहाँ पर एक बात बढ़िया होगी कि आज हर इंसान मीडिया है मैं भी कुछ नहीं हूँ मेरे को भी लोग ही जानकारी देते हैं कोई घटना घटती है वहाँ से कोई एक व्यक्ति होता है जो फैसिलिटी का ही है जो आपको मैंने बोला कि वेल कॉमु कम्युनिकेशन की वैल हो गया पंजाब में तो वो फोन करते हैं हम जाते हैं वहाँ पे तो हमारे साथ तो यही है कि हम एक मीडिया कर्मी के तौर पर अच्छी सेवाएं दे सकें लोगों के कोई काम आ सकें तो बड़ी अच्छी बात होगी मेरा जीवन सफल होगा चलिए तरसे तरसम जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके काफ़ी प्रैक्टिकल बातें आपसे सुनने को मिला और जहाँ से जहाँ तो मैं चाहूँगा कि रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं युवा साथी सुन रहे हैं बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं सबके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे सर मैं सबको सब यही मैसेज देना चाहूँगा कि हर इंसान का फर्ज बन गया वो अपने में जैसे जहाँ बात होगी पहले अंदर अपने अंदर झाकने की बात है अंदर झाकने की बात नहीं है झाकर करने की बात है सारी जिम्मेवार जैसे आपने भी कहा कि खुद दूसरों पर ना डाले अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो आप उसको उठाएं, उस बुराई के खिलाफ प्रभावित हैं कोई अपने आले दुआ को सुधारने के लिए अपने अपने से शुरुआत करें तो युवा साथियों को तो खास करके कहूँगा कि युवा आगे का जमाना जो युवा <laughs> के हाथ में ही युवा अगर इसको जो बुराइयाँ हैं उनको खातने के लिए ख़त्म करने के लिए आगे आए बुराइयों को अपनाए नहीं उनको ख़त्म करने के लिए आगे आए क्योंकि उन्होंने इस देश को संभालना है उन्होंने रहना है सभी ने हमने जहाँ पर करना है क्योंकि कोई भी देखो जी पेरेंट्स होता है अगर हम पेरेंट्स ने हमको कमा कर दे दिया हम उस पर ऐस कर सकते हैं ये अच्छी बात नहीं है हम अपनी कमाई पर ऐश करें तो वह अच्छी बात है इसलिए हम देश के लिए कुछ करें तो ये हमारे लिए अच्छी बात है जो हमको हमको देश आज़ाद करा कर देगे हम उनका आनंद ही मानी जाए तो ये अच्छी बात नहीं है उस आज़ादी को संभाल कर रखना ये हमारे लिए अच्छी बात है नौजवान पीढ़ी के खासकर हाँ एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं तनाव आता है टेंशन आता है किसी किसी बात पर तो तनाव या टेंशन के समय पे आप अपने आप को रिलैक्स कैसे करते हैं क्या करते हैं सर मैंने पहले बताया पहले तो मेरे को तनाव आता नहीं है अगर तनाव आता है तो मेरे दोस्तों का साथ हर वक्त मेरे साथ होता है मैं कभी भी अकेला नहीं होता एक आ हाँ दोस्त मेरे हर वक्त साथ होता है और उनका साथ ही मेरे लिए खुशी का अनुभव है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि हमें अपने आप काम करना है और हो सके उतना हम समाज को कुछ अच्छा दे और समाज को अच्छा बनाए रखने में सहयोग दे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रजिस्ट्रेशन स्टेशन रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मस्कर रहो